खंडचार सूक्तियां तथा बूढ़ कथाएं, यो न विधाता, धाम वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम एक तम तम प्रश्न भुवनाय्या जो हमारे पालक हैं जो हमारे तथा सभी शिष्ट पदार्थों के जनक तथा विधाता हैं जो समस्त लोगों को अपने धाम के रूप में जानते हैं जिन्होंने विभिन्न देवताओं को उत्पन्न कर उनकी भिन्न भिन्न पदों पर स्थापना की है उन एकमात्र परमेश्वर के विषय में सभी प्राणी प्रश्न किया करते हैं कि वे कौन हैं न यइनाजुष मत बहारेण प्राविता जलप्याप उत्थ सा ऋवेद हे मनुष्यों जिसने यह समस्त विश्व उत्पन्न किया है उसे तुम नहीं जानते वह तुम्हारे अहम प्रत्यय के अतीत रहकर तुम्हारे भीतर विराजमान भी है कोहरे के सदृश अज्ञान आवरण से आच्छन्न होने के कारण तुम मिथ्या कल्पनाओं में मग्न रहते हो तथा भौतिक सुखेच्छा की तृप्त करते हुए इहलोक और परलोक के भोगों को प्राप्त कराने वाले अनेक विध यागों का अनुष्ठान करते हो